श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सारदानंद 1918 ईस्वी में माताजी की बीमारी का समाचार पाकर स्वामी सारदानंद को दो बार जयराम बाटी जाना पड़ा दूसरी बार जाकर वे सात मई 1918 सौ अट्ठारह ईस्वी माता को सांस लेकर उद्बोधन लौटे आगामी वर्ष बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से मठ देखने आए आदत के कारण वे जूते पहने हुए ही मंदिर में जाने को उद्यत हुए यह देखकर प्रत्युत्पन्नमति और प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं के प्रति श्रद्धा परायण स्वामी शारदानंद जी ने स्वयं ही उनके जूते खोल दिए और इस प्रकार सौजन्य निरभिमानता तथा मंदिर के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा निभाई 27 फरवरी उन्नीस सौ बीस अपनी अंतिम बीमारी के साथ उद्बोधन आई और सबके समस्त प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध करके इक्कीस जुलाई की रात को डेढ़ बजे स्वरूप में लीन हो गई महाप्रयाण के समय माँ अपनी सभी संतानों को शारजानंद जी के हाथ सौंप गई अतः वे अपना शोक भूलकर उन लोगों को सांत्वना देने तथा समझाने में लग गए महिला भक्तगण भी उन्हीं को अपना सुख दुख सुनाया करती थी और वे जगदम्बा की इन मूर्तियों को श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखते हुए सर्वदा उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार किया करते थे उन महिलाओं को उनके समक्ष किसी प्रकार संकोच का अनुभव नहीं होता था परंतु इतने पर ही माताजी के प्रति उनके कर्तव्य की इतनी नहीं हुई बेलूर मठ में माताजी के स्मृति मंदिर का निर्माण और 21 बारह 1921 को उसका प्रतिष्ठापन बहुत कुछ उन्हीं की योजनानुसार हुआ था तदुपरांत उनका प्रमुख कर्तव्य हुआ जयराम बाटी में एक मंदिर तथा आश्रम का निर्माण इसी बीच 10 अप्रैल 1922 सौ ईस्वी को स्वामी ब्रह्मानंद के महाप्रयाण पर शरत महाराज के सम्मुख एक कठिन समस्या उपस्थित हुई वरिष्ठ संन्यासियों में से बहुतों ने उनसे मठ एवं मिशन का अध्यक्ष बन जाने का अनुरोध किया परंतु उन्होंने धीर किंतु दृढ़ शब्दों में कहा स्वामी जी मुझे मठ का सचिव बना गए हैं मैं उस पद का त्याग नहीं कर सकता और वस्तुतः वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक सचिव ही बने रहे स्वामी शिवानंद नए अध्यक्ष हुए अध्यक्ष पद का अस्वीकार करने का संभवतः यह भी कारण था उनकी श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के भाजन व्यक्तियों के एक एक कर चले जाने से उनका मन कर्म से विश्राम लेने को सुख हो उठा था ऐसी अवस्था में चल रहा कार्य संपन्न करना तो संभव था पर नया उत्तरदायित्व स्वीकार करना नहीं उन दिनों प्रायः ही उन्हें कहते सुना जाता था माँ चली गई है महाराज भी चले गए किसी भी कार्य में मानो उत्साह नहीं आता इच्छा भी नहीं होती अस्तु जयराम बाटी का मंदिर उन्हीं के एकनिष्ठ प्रयासों से पूरा हुआ 19 अप्रैल उन्नीस ईस्वी को उसकी प्रतिष्ठापना हुई उस दिन शारदानंद जी अनेक लोगों के साथ जयराम बाटी में उपस्थित थे उस दिन मानव विकल्पतरु बन गए माँ की असीम करुणा का स्मरण करते हुए उन्होंने इहलोक और परलोक का अपना सारा भंडार खोल दिया चारों ओर दीयताम भुजताम की ध्वनि गूंजने लगी और निर्विचार मंत्र सन्यास तथा ब्रह्मचर्य की दीक्षा चलने लगी इस प्रकार नव बंगाल में शक्तिपीठ की स्थापना करने के पश्चात कर्तव्य मुक्त होकर स्वामी शारदानंद जी कलकत्ता लौट आए तथा आत्मचिंतन में मग्न हो गए कर्म के साथ उनका संबंध शिथिलतर बार और भी अधिक दृढ़ रूप से अनुभूति होने लगी कि वे जगदम्बा में ही अवस्थित हैं सदा उन्ही में अवस्थान करने को उनका मन और भी अधिक व्याकुल रहने लगा इधर वृद्ध शरीर में रोगों की भी वृद्धि हो रही थी ऐसी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था देखकर भक्तों ने उनसे विश्राम करने का अनुरोध किया और ए तदर्श उन्हें भुवनेश्वर भेजा 12 नवंबर 1924 सौ चौबीस ईस्वी वहाँ पर उनका शरीर तो स्वस्थ हुआ परंतु गोलाप की बीमारी सुनकर उन्हें शीघ्र ही कलकत्ता लौटना पड़ा उनके आगमन के नौ दिन बाद ही थोड़ा दिसंबर 1924 सौ चौबीस ईस्वी गोलाप ने देह त्याग किया तदुपरांत शरद महाराज काशी धाम गए मार्च में वहां से लौटकर उन्होंने पूरी धाम की यात्रा की और फिर सितंबर में कलकत्ता लौट आए 1925 सौ ईस्वी में उन्हें पूर्ण रूपेण कर्मवीरत कहना ही उचित होगा उनके तत्कालीन एक पत्र में उनका उन दिनों का मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है मैंने अब कर्म से करीब करीब छुट्टी पा ली है यदि फिर कमी किसी कार्य के लिए ठाकुर का निसंदिग्ध आदेश मिले तो फिर नवीन उत्साह के साथ लगूंगा और उनसे शक्ति सामर्थ्य भी मिलेगी पर यदि ऐसा आदेश न मिले तो फिर समझ लेना कि मेरे द्वारा जो कुछ होने का था वह हो चुका है